तो आठ सत्ताईस आठ अट्ठाईस हो चुका है अमृत प्रश्न हाँ आखिरी प्रश्न ले ले रहे हैं अमृतपाल जी का पावटा साहिब से वो भी आगे गए हैं हमारे यहाँ पहले अमृतपाल जी अमृतपाल जी अमृतपाल जी जी नमस्ते अमृतपाल जी तो अमृतपाल जी ने एक वीडियो भेजा है जो कि यूट्यूब पे से एक वीडियो है जिसमें ये दिखाया गया है कि आ, किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो सी क्लीनिंग होती है उसमें कास्ट सिस्टम का कितना बड़ा रोल अहम है उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि छः डिग्री होने के बाद में पी करने वाला कोई स्टूडेंट को अगर शिट क्लीनिंग वर्क करना पड़ रहा है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में तो कास्ट सिस्टम के बारे में इंडिया में जो प्रिवेल है इतना उसके बारे में राय जानना चाहते हैं हाँ अमृतपाल जी देखिए बहुत अच्छी बात है जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है उसकी शिट क्लीनिंग हम करते हैं या नहीं करते उसमें कौन सा हम डिप्राइड फील करते हैं तो किसी एक्ट से किसी एक्शन से हमारे अंदर डिप्रिवेशन नहीं आता कुल मिला अगर हमको किसी ऐसे आदमी का शीट क्लीनिंग करना पड़े ऐसे बच्चे का शीट क्लीनिंग करना पड़े जिसके प्रति हमारे में संबंध की स्वीकृति नहीं हो तो हमको दिक्कत होता है हमारे अपने बच्चों के साथ तो हम बड़े आसानी से करते हैं हम अपना खुद का भी करते हैं दूसरे बच्चों का भी करते हैं तो संबंध की स्वीकृति हो जाने से शोषण मुक्त होता है संबंध की स्वीकृति नहीं है तो सीट तो बहुत दूर की बात है किसी के लिए रोटी बनाना किसी को पानी पिलाना किसी को खाना देना किसी की बात सुनना किसी की को उत्तर देना भी हमारे लिए पीड़ादायक हो जाता है तो माना जाती किसी भी एक्ट से पीड़ित नहीं है ट्वेंटी सेंचुरी हो चाहे वो एंसी सेंचुरी की बात करेंगे वो पीड़ित है दूसरे मानव के साथ अपने उस संबंध को उस स्वरूप में नहीं देख पा रही जो कि उसको स्वीकार हो जाए तो अमृत भाई जी गायब मत होइए इस पर बने रहिए जुड़े रहिए समझते रहिए तो यह समझ में आ जाएगा कि आदमी संबंध की अस्वीकृति में जीने के लिए बाध्यता ही दुख का कारण है और अभी तो पति पत्नी संबंध अभी तो भाई भाई संबंध अभी नौकर मालिक संबंध अभी तो मित्र मित्र संबंध में भी संबंध को हम ठीक से स्वीकार नहीं कर पाए हैं तो उतनी ही पीड़ा भोग रहे हैं जितने की शीट क्लीनिंग में भोगते हैं घर में एयर कंडीशन रूम में बैठकर बहुत अच्छे से एनवायरमेंट बनाकर भी पीड़ाओं में हम बराबर ही रहते हैं वीडियो में हमको लगता है वो ज्यादा पीड़ित है कभी ठीक से वीडियो बनाओ अपनी पत्नी के साथ बात करते रहेगा अपने बच्चों के साथ बात करते रहेगा अपने भाइयों के साथ डील करते रहेगा अपने जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम काम करते हैं उस समय बात करते हुए देखिए कितना पीड़ा हमको वहाँ भी झेलना होता है कुल मिलाकर देखोगे तो पीड़ा ही पीड़ा दिखाई देगी तो क्या पीड़ा ही मानव के लिए मानव की कुल मिला के पीड़ा ही है क्या क्या सिर्फ मानव पीड़ा के लिए बैदा हुआ है तो ये समझ में आता है नहीं है और पीड़ा प्रकृति विधि से नहीं है कुल मिलाकर हम मानव को के साथ अपने संबंध को पहचान नहीं पाए हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाए हैं हम राजा होकर भी पीड़ित रहते हैं और रंक होकर भी पीड़ित रहते हैं और हम वो शीट क्लीन करके भी पीड़ित होते हैं और वो शीट करने वाला भी पीड़ित रहता है दोनों ही पीड़ित देखे गए शोषित भी पीड़ित शोषक भी पीड़ित सेंचुरी कोई भी हो क्या सेंचुरी बदल जाने से क्या शोषण का स्वरूप बदल जाएगा नहीं बदल है ना शोषण को हम कर लेंगे नहीं कर पाएंगे कभी भी नहीं कर पाएंगे तो शोषित और शोषक होकर जीना हमारे पास कुल और कुल इतनी चॉइस उपलब्ध है अभी तक इस पूरी एजुकेशन में इस पूरे सिस्टम में जितने हम डेवलप हो पाए इवॉल्व हो पाए उसमें मानव जाति के पास कोई चॉइस ही हम डेवलप नहीं कर पाए हम मानव जाति के पास सिर्फ दो चॉइस लेकर आए हैं या तो शोषित होकर जियो बेटा इक्कीसवीं सदी में भी तुम ये शीट क्लिनिंग करो या तो शोषित होके जियो या शोषक होके जियो तो हर शोषित मेहनत करके शोषक बनना चाहता है ये क्या हमारा विकास है इस प्रकार से विकास करते हुए तो हम लोगों ने क्या किया है शोषकों की संख्या बढ़ाई सोचिए यदि किसी शिक्षा से किसी व्यवस्था से यदि शोषक की संख्या बढ़ाएंगे तो शोषण बढ़ेगा या घटेगा बोलो भाई प्रांजल माइक में बोलो 100 परसेंट बढ़ेगा हंड्रेड बढ़ेगा तो फिर तो कल जो राजा थे वो आज वो भी शोषित हैं तो आज इस प्रकार से तमाम हमने शिक्षा व्यवस्था विधि से जितना भी हमने शोषण का कार्यक्रम बढ़ाया है उसमें तो कुल मिला के की संख्या बढ़ने वाली है ठीक है ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला भी कितना पीड़ित रहता है इसको हम जानते हैं कितना बिना आंसू के रोता है हमको पता चलता है आपको पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात लगेगी तो आप देखोगे कि ये ये हर बना हुआ है तो अभी हमारा नजरिया क्या बना हुआ है हम शोषित के प्रति तो दया भाव रखते हैं शोषक के प्रति नहीं रख पाते हैं इसीलिए धरती में से आज तक हम शोषण से मुक्त तो नहीं हो पाए hmm. क्या कारण बताया कि शोषित के प्रति तो हमारे अंदर दया भाव है लेकिन शोषक के प्रति नहीं है तो शोषित को हम शोषक बनाते रह जाते हैं फंस गया मामला यहाँ पर इस प्रकार से शोषकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं ना नंबर नंबर से लोग शोषण कर रहे हैं hmm. आ, आज आप कास्ट के नाम पर किसी एक आदमी का अभी तक शोषण किए उसको आप अधिकार दे देते हो और रिजर्वेशन के माध्यम से वो फिर दूसरे का शोषण करे इस प्रकार से ये नंबर नंबर का गेम खत्म करके कभी कांग्रेस करे कभी बीजेपी करे कभी आप करे ये नहीं चलेगा नहीं। अब हमको ये समझ में आना पड़ेगा कि नंबर नंबर की गेम से हमको बाहर आना है और दोनों के साथ हम बैठ के बात कर पाए दोनों के साथ हमको सहानुभूति बने और कैसे हम संबंध को पहचाने वो निवारण है सही तो बढ़िया है जोरदार अच्छी चर्चा से मैं खुश हूँ कोई दिक्कत नहीं बट बढ़िया रहा आप सब लोगों का जो टीम यहाँ पर जो मेहनत कर रही है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको? और तमाम वो लोग जो लोग इसको सुन पा रहे हैं और आगे अपने में एक धीरे धीरे धीरे ही हो सकता है कि सारे उत्तर एक ही बार में नहीं मिलेंगे लेकिन धीरे धीरे हम लोग जुड़कर इसको समझने का प्रयास करेंगे ऐसी संभावना के साथ पूरी टीम के लिए क्योंकि यहाँ पर आप सभी श्रोताओं को बता दें काफ़ी बड़ी टीम इतने से काम को कर पा रही है और वो उसके लिए भी है ना इस टीम को भी धन्यवाद और सुनने वालों को धन्यवाद नमस्कार सभी को नमस्कार और इसी के साथ हमारे साथ 50 से अधिक लोग जुड़े आज इस सेशन में तो आप सभी भी तारीफ के काबिल हैं कि इस प्रयास को जो हम यहाँ कर रहे हैं जिससे कि आपके सवालों के जवाब को मिल सकें ये प्रयास इसी तरह से जारी रहे इसके लिए आपको भी इतना सा प्रयास जरूर करना है कि अपने मन के सवालों को अब अंदर रखे ना अब अगर आपको पैसा मौका मिला है कि सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं तो आप सवाल लगातार पूछें हमसे किसी भी मीडियम से अपने सवाल भेजें और कैंप के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया जानकारी आपको एम के वर्ल्ड पर मिल जाएगी और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर थे आपको पेज पर फेसबुक पर स्काइप पर दिए ही गए हैं कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट करें अन्य सवालों के जवाब आपको पेज पर पे मिलते रहेंगे मिलते हैं अगले रविवार सुबह सात बजे धन्यवाद